अध्याय तेरा अमृत वाणी ईश्वर के लिए व्याकुलता भगवान के लिए पागल हो जाओ 615 अगर तुम्हें पागल ही बनना है तो संसार के विषयों के लिए पागल न बन ईश्वर के लिए पागल बनो 616 लड़का न होने पर लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं धन संपत्ति नहीं मिली तो कितनी हाय हाय करते हैं किंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए कहकर कितने जन व्याकुल हो रोते हैं जो सचमुच भगवान को चाहता है वह उन्हें अवश्य पाता है 617 जो भगवान के लिए व्याकुल होता है वह खाने पीने जैसी तुच्छ बातों की चिंता नहीं करता 618 जिसे प्यास लगी है वह क्या गंगा जल को गंदला कहकर स्वच्छ पानी के लिए कुआं खोदता है जिसे धर्म की तृष्णा नहीं लगी है वही यह धर्म ठीक नहीं वह धर्म ठीक नहीं कहते हुए बकवाद करता फिरता है यथार्थ तृष्णा होने पर यह सब विचार नहीं उठते यथार्थ व्याकुलता का स्वरूप 619 कृपण व्यक्ति जिस प्रकार सोने चांदी के लिए व्याकुल होता है भगवान के लिए उसी प्रकार व्याकुल हो 620 भगवान को पाने के लिए ऐसा व्याकुल होना चाहिए जैसे डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए होता है 621 भगवान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की व्याकुलता चाहिए जानते हो सिर में घाव हो जाने पर कुत्ता जिस प्रकार बेचैन होकर दौड़ता फिरता है भगवान के लिए भी उसी प्रकार की छटपराहट चाहिए 622 सौ बाईस श्यामा माँ को एक बार ठीक ठीक आंतरिकता के साथ पुकार देखें तो सही वह आए बिना कैसे रह सकती है ठीक ठीक हृदय से पुकारा जाए तो भगवान दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते छः सौ तेईस भगवान के प्रति किस प्रकार का आकर्षण होना चाहिए सती का पति की ओर कृपण का धन की ओर तथा विषयी का विषय की ओर जो आकर्षण होता है उन तीनों को एकत्र मिलाने पर जितना आकर्षण होता है उतना यदि भगवान के प्रति हो तो उनका लाभ होता है 624. ईसा एक दिन समुद्र के किनारे घूम रहे थे एक भक्त ने आकर उनसे पूछा प्रभो ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है ईसा ने उसी समय उसे पानी में ले जाकर डुबो रखा थोड़ी देर बाद उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए पूछा अभी तुम्हारी हालत कैसी हो रही थी भक्त ने उत्तर दिया प्राण अब गए तब गए हो रहे थे बेचैन हो गया था तब ईसा ने कहा जब भगवान के लिए तुम्हारे प्राण इसी तरह व्याकुल होंगे तभी उनके दर्शन होंगे फुटनोट बाइबल में कहीं इस प्रकार की कथा का उल्लेख नहीं है संभव है श्री राम कृष्ण ने इसे किसी के निकट सुना हो ६२५ इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करूंगा, तीन दिन में प्राप्त करूंगा, एक ही बार उनका नाम लेकर उन्हें प्राप्त कर लूँगा इस प्रकार की तीव्र भक्ति होनी चाहिए तभी भगवत प्राप्ति होती है हो रहा है हो जाएगा इस प्रकार मंद भक्ति ठीक नहीं ६२६ इस जन्म में न हो अगले जन्म में भगवान को पाऊँगा यह कैसी बात है ऐसा ढीला ढाला सुस्त भाव नहीं रखना चाहिए उनकी कृपा से उन्हें इसी जन्म में प्राप्त करूँगा इसी क्षण प्राप्त करूंगा। मन में इस तरह का जोर रखना चाहिए विश्वास रखना चाहिए इसके बिना नहीं होता गांव में किसान लोग बैल खर... खरीदने जाकर पहले बैल की पूँछ में हाथ लगाते हैं कुछ बैल ऐसे होते हैं जो पूछ में हाथ लगाने पर कोई विरोध नहीं करते बल्कि अंग फैलाकर लौटने लग जाते हैं ऐसा देखते ही किसान लोग समझ जाते हैं कि ये बैल किसी काम के नहीं और पूछ में हाथ लगाते ही जो बैल तिलमिला कर एकदम उछलने लगते हैं उन्हें देखकर कर वे समझ जाते हैं कि ये खूब काम में आएंगे इन्हीं में से वे बैल पसंद कर खरीद ले जाते हैं ढीढ़ ढाला भाव अच्छा नहीं अपने में जोर लाकर विश्वास के साथ कहो उन्हें जरूर पाऊंगा अभी इसी क्षण पाऊंगा, तभी तो यह संभव होगा